अत्रोपनिषद शांक भाष्य अध्याय एक प्रतिखंड अन्नरचना का विचार स इक्षते वेणुलोकाश्च लोकपालास्वेभ्य इति उस ईश्वर ने विचारा ये लोक और लोकपाल तो हो गए अब इनके लिए अन्नरचन ईश्वर इक्षत कथम इमे इम नु लोका लोकपाला मैं सृष्टा असनाया पिपाशाभ्या संयोजिता अतो नैषा स्थिति इति उस सृज ने इस प्रकार ईक्षण किया किस प्रकार शोभितते हैं मैंने इन लोक और लोकपालों की रचना तो कर दी और इन्हें क्षुधा पिपासा से संयुक्त भी कर दिया अतः अन्न के बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती इसलिए इन लोकपालों के लिए मैं अन्न रचूँ एवं भी लोके ईश्वरणाम अनुग्रहे निग्रहे चवातंत्र दृष्टम स्वेसु तद्वन महेश्वरश्पी सर्वे स्वर सर्वान् प्रति निग्रहानुग्रहे भी स्वातंत्र इस प्रकार लोक में ईश्वरों समर्थों की अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह एवं निग्रह करने की स्वतंत्रता देखी जाती है इसी प्रकार सर्वेश्वर होने के कारण महेश्वर अर्थात परमेश्वर की भी सबके प्रति निग्रह एवं अनुग्रह में स्वतंत्रता ही है अन्न की रचना सो अपोभ्य तपत्ताभ्यो अभि तप्ताभ्यो मूर्तिर जायत या वैसा मृतिरताम वही तत उसने आपों जलों को लक्ष्य करके तप किया उन अभितप्त तप्त आपों से एक मूर्ति उत्पन्न हुई यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है स ईश्वरोन एव पूर्वोक्ता अप उद्देश्याभ्य तपथ ताभ्योतभ्य धारण भूताो चराचर धारणसाथ्यम चराचरलक्षणम अजातोत्पन्नम वै तन्मूर्तिपा वै सा मूर्तिरजयत अन्न रचने रचने की इच्छा वाले उस ईश्वर ने उन पूर्वोक्त जलों को ही उद्देश्य करके तप किया उन उपादान भूत अभितप्त जलों से ही धारण करने में समर्थ चराचर भूत घन रूप मूर्ति उत्पन्न हुई यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वह मूर्त रूप अन्न ही है अन्न का पलायन और उसके ग्रहण का उद्योग तदेनत तदेत्र सृष्ट पर जिघांस तद्वाचा जिघ्रीक्ष तन्हाक्नो द्वाचा ग्रहीत यदन दचाग्रहीष्यदिव्या हेवान्न मंत्रत लोकपालों के आहारार्थ रचे गए उस इस अन्न ने उनकी ओर से मुंह फेरकर भागना चाहा तब उस आदि पुरुष ने उसे बागिंद्र द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह वा उसे वाणी से ग्रहण न कर सका यदि वह वा इसे वाणी से ग्रहण कर लेता तो इससे परवर्ती पुरुष भी अन्न को बोलकर ही तृप्त हो जाया करते तदेन्दम लोकलोकपाल अर्थे भी मुखे सृष्टम तद्यथा सन्ममा अन्नाद इति मत्वा मूषकादिर्माजारादिगोचरे सन्म मृत्यु अन्नादी मिलाग परतीग ती सदीन तीयाजिघा सदतिगंतुम्चत पलायुम प्रारभते लोक और लोकपालों के निमित्त उनके निर्मित हुआ अन्न यह मानकर कि अन्न भक्षण करने वाला तो मेरी मृत्यु है उसकी ओर से मुख मोड़कर जिस प्रकार बिलाव आदि के सामने से उसे अपनी मृत्यु समझकर चूहे आदि भागना चाहते हैं उसी प्रकार उन अन्न भक्षण करने वालों का अतिक्रमण करके जाने की इच्छा करने लगा अर्थात उसने उनके सामने से दौड़ना आरंभ कर दिया तदन्नाभिप्रायम मा स लोकलोकपाल कार्यकरण पिंड प्रथम अन्याचा दश्य तद वाचा वर्णन व्यापारो व्यापारेना घृतृत तदन्न नाशक्रोन्न सोद्वाचा वर्णक्रिया शरीरी यद्यपि ग्रहत सज शरी यदप यदि हैनवाचा ग्रही भूतत्वाद्य गृहीतवान्यादक्यभूत अभिव्याश्रिप्त हैवान्नम्य तृप्त भविष्य न चेतदस्तो नाशको दवाचा ग्रहेतुम इतवगछा पूर्वजों की अन्न के उस अभिप्राय को जानकर लोग और लोकपालों के देह इंद्र रूप संघात उस पिंड ने प्रथमोत्पन्न होने के कारण अन्न अन्नभोक्ताओं को न देखकर उस अन्न को वाणी अर्थात बोलने की क्रिया से ग्रहण करना चाहा किंतु वह वदन क्रिया से उस अन्न को ग्रहण करने में शक्त समर्थ न हुआ वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी यदि इस अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो उसका कार्यभूत होने के कारण संपूर्ण लोग अन्न को बोल कर ही तृप्त हो जाया करता परंतु बात यह है नहीं अतः हमें जान पड़ता है कि वह पूर्वोत्पन्न विराट पुरुष भी उसे वाणी से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था समानमुत्तरम आगे का प्रसंग भी इसी के समान है तत्णे न झिझिशंथ नक्नो प्राणीन ग्रहीतुम स यदि प्राणीना ग्रह अभिप्राप्य फिर उसे उसने इसे प्राण से ग्रहण करना चाहा, किंतु इसे प्राण से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो उस समय भी पुरुष अन्न के उद्देश्य से प्राण क्रिया करके तिप्त हो जाता तुषा जघ्र् शक्नो चक्षुषा ग्रहेतु यदि चक्षुषा ग्रहे दृष्ट्वा दृष्ट हैत उसने इसे नेत्र से ग्रहण करना चाहा, परंतु नेत्र से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ यदि वह इसे नेत्र से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को देखकर ही तृप्त हो जाया करता त्रोत्रेणिगृन तकनोश्रोत्रेण गृहेतुम स यदन स्त्रोत्रेण ग्रहेश हेवाण्डम त्रप्यत उसने इसे स्रोत्र से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह श्रोत्र से ग्रहण न कर सका यदि वह इसे स्रोत्र से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को सुनकर ही तृप्त हो जाता तत्व जिघ्रक्षना शक्नो तचा ग्रही तो स यदि ग्रहिश्वान्न मंत्र उसने इसे त्वचा से ग्रहण करना चाहा किंतु वह त्वचा से ग्रहण न कर सका यदि वह इसे त्वचा से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को स्पर्श करके तृप्त हो जाया करता तनसा जिघ्र तकनोन्मसा मनसा तुम सयद मनसा ग्रहे से ध्या उसने इसे मन से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह मन से ग्रहण न कर सका यदि वह इसे मन से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्य का ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता तस्ने नाशक्नोस्ने ना न ना ग्रह ना विसृज्य हेवान्नम्रप्यत उसने से शिष्ण अर्थात लिंग से ग्रहण करना चाहा परंतु वह शिष्ण से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ यदि वह इसे शिष्ण से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाता अपान द्वारा अन्न ग्रहण तदपा जिश्छ तदा शेषोन्न से ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा ऐसा यद्वायु फिर उसने इसे अपान से ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण कर लिया वह यह अपान ही अन्न का ग्रह ग्रहण करने वाला है जो वायु अन्नायु अन्न द्वारा जीवन धारण करने वाला प्रसिद्ध है वह यह अपान वायु ही है तत्न तत्थुषा तत्न तेन तन्मन सा तिस्थ्यापारेण ग्रहीम अशक्नु वन पश्चात् अपानन वायुना मुखिद्रेण तदावय तदत्र तद्र तद जग्राह आसी तेन स एशो पानवायु अन्न ग्रहोन्न ग्राहक इेतवायु वायुरन्नायु अन्नब्नोन्न जीवनो वै प्रसिद्ध स एष वायुः इसी प्रकार उसने उस अन्न को प्राण से नेत्र से स्रोत्र से त्वचा से मन से शिश्न से एवं भिन्न भिन्न इंद्रियों के व्यापार से ग्रहण करने में असमर्थ होकर अंत में उसे मुख के छिद्र द्वारा अपान वायु से ग्रहण करने की इच्छा की तब उसे ग्रहण कर लिया अर्थात इस प्रकार इस अन्न को भक्षण कर लिया उसी कारण से वह यह अपान वायु अन्न का ग्रह अर्थात अन्न ग्रहण करने वाला है जो वायु अन्नायु अन्नरूप बंधन वाला, अर्थात अन्नरूप जीवन वाला प्रसिद्ध है वह यह अपान वायु ही है परमात्मा का शरीर प्रवेश संबंधी विचार स इक्षत कथमिद मद्य स इक्षत कतरे न इति स इक्षत यदि वाचाभिव्या यदि प्राणेनाभिप्राणीत यदि चक्षुषा दृष्टि यदि स्त्रोत्रेण यदि त्वचा स्पेष्ट यदि मनुषा ध्यात यद्यपाने्यपानीत यदि शिष्ठे नशिष्ट मत कॉ हमिथि उस परमेश्वर ने विचार किया यह पिंड मेरे बिना कैसे रहेगा वह सोचने लगा मैं किस मार्ग से इसमें प्रवेश करूँ उसने विचारा यदि मेरे बिना वाणी से बोल लिया जाए यदि प्राण से प्राणन किया कर लिया जाए यदि नेत्र से देख लिया जाए यदि कान से सुना जा सके यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया जाए यदि मन से चिंतन कर लिया जाए यदि अपान से भक्षण कर लिया जाए और यदि शिष्ण से विसर्जन किया जा सके तो मैं कौन रहा अर्थात यदि मेरे बिना ये सब इंद्रियों के व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था तात्पर्य यह कि राजा की प्रेरणा के बिना नगर के कार्यों के समान मेरी प्रेरणा के बिना इनका होना असंभव है स एवं लोकलोकपाल संघाता स्थिति स्थिति अन्य निमित्ता पुर पौर तत्पाल स्थिति समान केन प्रकारेण इति इक्षत कथम नु कर्कम मध्रृते मंतरेण पुरस्वामीन यदिद कार्यकर्णसघातकार्यम वक्ष कथम नु खलु स्यात् सैत्थ सत यदि यदी वाचाभव्याहृत इत्यादि कवलमे वग्व्यौहरना वाग्व्यौहरना तनिर्थक न वलिस्तु कथचन भवे बलिस्तुत्यादिवत पौरवंद प्रयुज्यम स्वाम सत्स्वान अंतरेण तद्वत् उस परमात्मा ने नगर नगर निवासी और उनके रक्षक कर्मचारी आदि की नियुक्ति के समान अनुरूप निमित्त वाली लोक और लोकपालों के संघात की स्थिति कर नगर के स्वामी के समान विचार किया कथम यानी किस प्रकार से इस प्रकार वितर्क करते हुए उसने सोचा यह जो आगे बतलाया जाने वाला कार्य अर्थात भूत और करणों अर्थात इंद्रियों के संघात का कार्य अर्थात व्यापार है वह परार्थ अर्थात दूसरे के लिए होने के कारण मेरे सिवा अर्थात पुर के स्वामी रूप मेरे बिना कैसे होगा जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए प्रयुक्त प्रवासी और बंदेजन आदि की बलि कर एवं स्तुति आदि स्वामी के बिना अर्थात स्वामी के अभाव में निरर्थक ही है उसी प्रकार मेरे बिना भी यह जो वाणी से बोलना आदि है अर्थात केवल वाग व्यापार आदि है वह निरर्थक ही होगा यानी किसी प्रकार न हो सकेगा तस्मान में आप स्वामीनाधिष्ठात्रकतफलसक्षिभूते भोक्त्र भवित पुरस्वराजिया यदि कार्यस्य दाम संघतकार्यम परा चेतनमतरेण भवेपुर पौरकार्यवस्वातको किंस्व क्य स्वामी अतः नगर के अधिष्ठाता राजा के समान इस देह रूप संघात के परम प्रभु और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप पुण्य के फल के साक्षी और भोगता रूप से स्थित होना चाहिए यदि इस देहेंद्रिय संघात का कार्य परार्थ अर्थात दूसरे के लिए है और वह पुरस्वामी के बिना पुर और पूर्ववासियों के कार्य के समान मुझ परार्थी अपने चेतन रक्षक के बिना हो सकता है तो मैं क्या रहा अर्थात किस स्वरूप वाला अथवा किसका स्वामी रहा यद्य हम कार्यकर्णसघात अवेशभिव्याल नोपलभेय राजस्याधी पुरतावेक्षण न कस्िन्मय सन्वश्चे गेद् विचारेत विपर्यत यगाव्यादीदे स संवेदनपेत सैम यदिदादीनाव्याता यथास्तंभ कुद्यादीना प्रसादादि संगता नाम स्वावैरसंगतपरा तद बदीती जिस प्रकार राजा नगर में प्रवेश कर वहाँ के अधिकारी पुरुषों के कार्य अकार्यादि का निरीक्षण करता है उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश करके वाणी आदि के उच्चारणादि फल को ग्रहण न करूँगा तो कोई भी मुझे यह सत्य है और ऐसे स्वरूप वाला है ऐसा अधिगम विचार नहीं कर सकेगा इसके विपरीत अवस्था में ही मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ कि जिस प्रकार स्तंभ और भित्ति आदि से मिलकर बने हुए मंदिर आदि संघात अपने अवयवों के सहित किसी अन्य असंगत वस्तु के लिए होते हैं उसी प्रकार जिसके लिए इन संघात रूपवाणी आदि के उच्चारणादि व्यापार हैं और जो इन इनवाणी आदि के उच्चारण आदि को कोद इस प्रकार जानता है वह मैं सत और चेतन स्वरूप हूँ एवं मिक्षि कतरेण प्रपद्या प्रपद च मुस्ात प्रवेश मगो अन कतरेण मगेणेद कार्यकरणसातक्षण पुर प्रपद्ये प्रपद्येती इस प्रकार विचार कर उसने सोचा अतः मैं किस द्वार से प्रवेश करूं इस संघात में प्रवेश करने के दो मार्ग हैं पदाग्र और मूर्धा इनमें से मैं किस मार्ग से इस कार्य कारण के संघात रूप मूर् में पूर्व में प्रवेश करूं परमात्मा का मूर्ध द्वार से शरीर प्रवेश एवं मिखित्वा न तावत तावत प्राण से मम सर्वाधिकृत प्रवेश प्रपदाभ्याध प्रपदे किम तारीसेश मूर्धन विदार्य इति प्रपदेयक इस प्रकार विचार कर परमेश्वर ने निश्चय किया मैं संपूर्ण कार्यों के अधिकारी अपने सेवक प्राण के प्रवेश मार्ग निम्न निम्नदेशीय चरणाग्रों से तो प्रवेश करूंगा नहीं तो फिर किससे करूंगा? अतः पदाग्र को त्याग कर बचे हुए मुर्धा को ही विदीर्ण करके प्रवेश करूंगा। इस प्रकार सोच समझकर काम करने वाले लोगों के समान सा एतमेवीमान विधार्य ही दया द्वारा प्राप्त शेषा विद्युतिराम दवासते तंदनम तस्त्र स्वप्ना अयमसथोम आवासथो अमसथ इस सीमा अर्थात मुर्धा को ही विदीर्ण कर इसी के द्वारा प्रवेश कर गया वह यह द्वार विधति नाम वाला है यह नंदन आनंदप्रद है यह आवसथ नेत्र यह सवथथ काष्ठ और आवसथ हृदय इस प्रकार इनके तीन आवसथ वास्थान और तीन स्वप्न हैं सृष्टेश्वर सा, एतमेव मूर्ध सीमान केसर विभागावसान विदार्य छिद्र कृतया द्वारा लोकं मार्गेणईम लोक कार्यकर्णसात प्रपद्यत प्र प्रविवेश प्रसिद्धा द्वामूर्धन तैलादीधारण काले अतृसादी संवेदना सैषा विधुतिर्द्वाद विधुतिर्नाम प्रसिद्धा इस सीमा को ही जिसका केसों का विभाग ही अवसान है विदर्ण कर अर्थात उसमें छिद्र कर उसी के द्वारा उस मार्ग से ही इस लोक अर्थात भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश कर गया वही प्रसिद्ध द्वार है क्योंकि सिर में तेल आदि धारण करते समय भीतर उसके रसादि का अनुभव होता है विदर्ण किया जाने के कारण वह द्वार विद्रुती अर्थात विद्युति नाम से प्रसिद्ध इतरा तो स्थानीय साधारण सूत्रादी द्वार भृत्यादिस्थनीयसधारण मग्वान्न समीनदेतूनी इद् परेवल्े तदेतन्नांदन नंदनमे नान्दनमिति दैर्घ्य छांदस नंद द्वारण ग परस्मिन ब्रह्मणीटी इससे भिन्न जो सूत्रादि द्वार हैं वे भृत्यादि रूप साधारण मार्ग होने के कारण समृद्ध अर्थात आनंद के हेतु नहीं हैं किंतु यह मार्ग तो केवल परमेश्वर का ही है अतः यह नानदन आनंदप्रद है नंदन को ही यहाँ नांदन कहा है नानदनम इस पद से नकार में वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है तात्पर्य यह कि इस मार्ग से जाकर पुरुष परब्रह्म में आनंद प्राप्त करने लगता है ब्रह्मणि परस्मणी थी तस्वृ्वा प्रविष्ट जीवेनात्मना राजल इंद्रस्थान दक्षिण चक्षु स्वप्नकालेन्तर्म सुसुप्ति काले हृदयाकाश इत्येतत् वक्षमाणा व्रय आवासा पितृशरीरम मातृगर्भाशय तम च शरीर में में प्रविष्ट हुए राजा के समान इस प्रकार रचना करके उसमें जीव रूप से प्रवेश करने वाले उस ईश्वर के तीन अवसत हैं आवसथ है पहला जागृत काल में इंद्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र दूसरा स्वप्न काल में मन के भीतर और तीसरा सुसुप्ति में हृदय हृदयाकाश के अंदर अथवा आगे बतलाए जाने वाले पितृदेह गर्भाशय और अपना ही शरीर ये ही तीन आवसथ है त्रय स्वप्न जागृत स्वप्न सुसुप्त ननु जागृतम प्रबोध रूपत्वान्न स्वप्न नव स्वप्न एवं कथम परमा प्रबोधा भावाद प्रवदत सद्वस्तु दर्शनाच चक्षुर चक्षुर्दक्षिण प्रथमः मनोतरम द्वितीयः हृदयाकाश तृतीयः तथा जाग्रतस्वप्न और सुषुप्ति नामक तीन स्वप्न हैं यदि कहो कि प्रबोध रूप होने के कारण जागृत स्वप्न नहीं है तो ऐसी बात नहीं है वह भी स्वप्न ही है किस प्रकार क्योंकि उस समय परमार्थ आत्मस्वरूप के बोध का अभाव होता है और स्वप्न के समान असत वस्तुएँ दिखलाई दिया करती हैं उन अवस्थाओं में उन आसवतों में यह दक्षिण नेत्र ही प्रथम है मन का अंतर्भाग है और हृदय क्या स्थिति है ऐमावसथ इतक्ता एव तेसुम ते तेषुयस पर्याय वर्तमान अविदया प्रसुप्तः स्वाभाविक न प्रबुते अनेकशत सहसान संपातजदुख मुद्दाभिघाता एमसथ ऐसा जो तीन बार कहा गया है वह पूर्व कथित का ही अनुकीर्तन है उन आवस्थों में पूर्मशह आत्मभाव से रहने वाला यह जीव दीर्घकाल तक स्वाभाविक अविद्या से गाढ़ निद्रा में सोता रहता है और अनेकों शतसहस्त्र अनर्थों की प्राप्ति के होने वाले दुख रूप मुद्गरों के आघात के अनुभव से भी नहीं जागता जीवन का मोह और उसकी निवृत्ति सजातो स जातो भूतान्यव्याख्यत किमिहान्यम वाविश दि स एतमेवरषं ब्रह्म ततम अपश्यत इदम अदर्शमिति इस प्रकार शरीर में प्रवेश करके जीव रूप से उत्पन्न हुए उस परमेश्वर ने भूतों को तादात्म भाव से ग्रहण किया और गुरुकृपा से बोध होने पर यहाँ मेरे सिवा अन्य कौन है ऐसा कहा और मैंने इसे अपने आत्म स्वरूप को देख लिया है इस प्रकार उसने इस पुरुष को ही पूर्णतम ब्रह्म रूप से देखा स जाता शरीर प्रविष्टो जीवात्मना भूतान्याव्यद व्याको सकुण के नाचार्य नात्म ज्ञान प्रबोधकृत शब्दी कायां वेदांत महावाक्य भैरयाम तत्कर्णमूल तज्यमेतमे कर्तित्वेन प्रकृत पुरुष पुरी श्याम आत्मा ब्रह्म बृहत्तक लुप्तेन तत तम व्याप्तम पिपूर्णमाकाशवत्बुद्यता पश्यत कथम इद ब्रह्म मात्म स्वरूपम आदर्शम दृष्टवानस्मि अहो इति विचारणार्थ प्लुतिह पूर्व उसने उत्पन्न होकर जीव भाव से शरीर में प्रविष्ट होकर भूतों को व्याकृत किया अर्थात उन्हें तादात्म रूप से ग्रहण किया फिर किसी समय परम कारुणिक आचार्य के द्वारा अपने कर्णमूल में जिसका शब्द आत्मज्ञान का दृढ़ बोध कराने वाला है ऐसे वेदांत वाक्य रूप महाभैरी के बजाय जाने पर उसने जिसका सृष्टि आदि के कर्तित्व रूप से प्रकरण चला हुआ है उस पुरुष शरीर रूप पूर्व में सहन करने वाले आत्मा को तम इसमें एक तकार का लोप हुआ है अतः तततम व्याप्ततम अर्थात आकाश के समान परिपूर्ण महान ब्रह्म रूप से जाना साक्षात्कार किया इस प्रकार साक्षात्कार किया सो बतलाते हैं अहो मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को ही इस ब्रह्म रूप से देखा है इस प्रकार यहाँ इति पद में जो प्लुत उच्चारण है वह विचार प्रदर्शित करने के लिए है इंद्र शब्द की उत्पत्ति यस्मादीदम साक्षाद अपोक्षाद ब्रह्म सर्वांतरम अपश्यत परोक्षेण क्योंकि जो जीव रूप से सबके भीतर रहने वाला है उस ब्रह्म को इदम अर्थात यह इस प्रकार साक्षात अपरोक्ष रूप से देखा था परोक्ष रूप से नहीं तस्मा दिन दंद्रो नाम दंद्रो हई नाम तम इंद्रम संतम इंद्र परोक्षेण परोक्ष प्रिया इव ही परोक्ष प्रिया इव ही देवाह इसलिए उसका नाम इंद्र हुआ वह इंद्र नाम से प्रसिद्ध है इंद्र होने पर भी ब्रह्मवेदता लोग उसे परोक्ष रूप से इंद्र कहकर पुकारते हैं क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय ही होते हैं देवता परोक्ष प्रिय ही होते हैं तस्मादम पश्यती इंद्रंद्रो नाम परमात्मा इंद्रो ह वैनाम लोकईश्वर तमेव्रुम इति परेण परोक्षाभिधाने नाचक्षते ब्रह्म विद संव पूज्यतमक्षनाम ग्रहणभयात तथा परिया परम ग्रहण प्रिया इव यस्मा किमुत सर्वदेवाम अपि देवो महेश्वर दिर्वचन प्रकृताध्याय परिसमाप्यर्थ इसलिए जो इसे देखता है वह परमात्मा इदंध्र नाम वाला है लोक में ईश्वर इंद्र नाम से प्रसिद्ध है इस प्रकार इंद्र होने पर भी ब्रह्मवेत्ता व्यवहार के लिए इसे इंद्र इस परोक्ष नाम से पुकारते हैं क्योंकि पूज्यतम होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेने में उन्हें भय है जबकि देवता लोग भी परोक्ष प्रिय अर्थात अपना परोक्ष नाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय मानने वाले हैं तब संपूर्ण देवताओं के भी देव महेश्वर का तो कहना ही क्या है प्रकृत अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए यहाँ दो बार कहा गया है इत ही परमहंस परिभ्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपादशिष्य श्रीम्श्शंकर भगवत पितावैतरेयोपनिषद भाष्ये प्रथमाध्या उपनिषद्रमेण प्रथम आक्रमेण चतु्याय स